सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के अष्टम सप्तम खंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रथम दो खंडों में निर्गुण ब्रह्म विद्या बताई गई सगुण विद्या बताई गई तृतीय खंड तथा चतुर्थ खंड के ष्ट मंत्र तक उपनिषद शब्द का अर्थ है उभय विध ब्रह्म विद्या तो दोनों प्रकार की ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ होता बता दी गई है चतुर्थ खंड के छठी खंडिका तक के ग्रंथ से फिर शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है कि उपनिषदम भो ब्रूही तो उपनिषद आप बताइए हमें यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए आचार्य कहते हैं उक्ताते उपनिषद तुम्हें हमने उपनिषद बता दी है कहा कौन सी तो ब्राह्मिम वत उपनिषदम अब्रूमा निर्विशेष ब्रह्मात्म विषयक उपनिषद तथा सगुण ब्रह्म विषयक उपनिषद हमें हमने तुम्हें बता दी है तो उपनिषद का उपदेश सुना और फिर शिष्य पूछ रहा है उपनिषद्रूही तो शिष्य के इस प्रश्न का क्या अभिप्राय हो सकता है क्या उक्ता उपनिषद अपना फल प्रदान करने के लिए सापेक्षा है अंगों की अपेक्षा करती हैं या अपने जैसे ही प्रधान रूप से कर्म की अपेक्षा करती है तपादी की अपेक्षा करती है जो के द्वारा अपेक्षित अर्थ को बताना बाकी है ऐसा समझता हाँ, हाँ, निर्गुण ब्रह्म विद्या भी बता दी सगुण ब्रह्म विद्या भी बता दी ये जो है तृतीय खंड से छठी तक चतुर्थ खंड के बताई गई सगुन ब्रह्म विद्या उसमें आधिदेव उपाधिक परम ज्योतिष्व सृष्टियादि शीघ्र कार्य गुण बताया गया और आध्यात्म उपाधि गुण बताया गया प्रत्यकात्म रूपत्व मन का विषय बनता हुआ स मन से अभिव्यक्ति ये एक गुण बताया गया और एक गुण बताया गया तदवनत्व सर्वसंभनीयत्व इन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म विषयक विद्या वो है सगुण ब्रह्म विद्या वो भी बता दी है तो भी उपनिषदम भूब्रू ही इस वाक्य के द्वारा शिष्य जो आचार्य से पूछ रहा है तो शिष्य का क्या अभिप्राय हो सकता है क्या शिष्य ये समझ रहा है कि ब्रह्म विद्या तो बता दी लेकिन ब्रह्म विद्या में अपेक्षित फलोपकारी अंग बताना बाकी है या ब्रह्म विद्या अकेली उक्ता ब्रह्म विद्या अपना फल संपादन में असमर्थ है तो अपने जैसे ही प्रधान सहकार की अपेक्षा करती है वो सहकार का बताइए ये अभिप्राय है क्या अथवा यदि ब्रह्म विद्या अपने फल के संपादन में अंगत्वेन रूपे न फलोपकारी अंग रूपे सहकारी के रूप से किसी की भी अपेक्षा नहीं करते निरपेक्षा तो आप पिपल, आचार्य पिपला जी के तरह अवधारण करिए इस अभिप्राय से प्रश्न किया जा रहा है तो बताया गया शिष्य का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए ये और आचार्य का जो प्र, प्रतिवचन है उसका अभिप्राय भी यही है कि ब्रह्म विद्या तो न तो फलोपकारी अंगत्व रूपेण किसी की अपेक्षा करती है न तो प्रधान सहयोग अंतर की अपेक्षा करती है फल संपादन में वह निरपेक्ष ही फल प्रदान करती है इसलिए अवधारणा अर्थ में प्रश्न तथा प्रतिवचन है कि उक्ता जो ब्रह्म विद्या है वह स्वतंत्र ही अपना फल संपादन करती है यह बताया गया इसलिए आचार्य के प्रतिवचन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है आचार्यस्य उपन्न आचार्य अवधारण वचनम उक्ता और आगे ये कह रहे हैं कि जो अवधारण अपने बताया आक्षेप करता प्रतिवचन अवधारणार्थक है करके ये उचित नहीं है आपका कहना क्योंकि ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्व रूपेन आगे तप दम कर्म बताए जा रहे हैं ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांतियों ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है तप आदि ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण भी ब्रह्म विद्या से अपेक्षित नहीं है और प्रधान सहयोगी के रूप से भी अपेक्षित नहीं है फल संपादन में क्योंकि जो ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग नहीं हैं और ब्रह्म विद्या के फल संपादन में सहयोगी भी नहीं हैं ऐसे वेद तथा वेदांगों के साथ तपादि का पाठ हुआ है इसलिए वेद तथा वेदांगों के तरह ही तपादि को भी ब्रह्म विद्या में अनपेक्षित अंग रूप ही माना जाएगा और अनपेक्षित प्रधान सहयोगी रूप ही माना जाएगा अपेक्षित सहयोगी रूप नहीं माना जाएगा ये कहा गया सिद्धांतिके द्वारा नहीं वेदानाम शिक्षादी अंगाना चाहा ब्रह्म विद्याशेष वा साधन संभव यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब सह पठिता योग्य विभज्य विनिये इससे फिर से आक्षेप करता एक शंका कर रहे हैं सूत्रात्मक आक्षेप भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए इधर वाले पृष्ठ में विद्या विद्यांगत्वहीन सह पाठात तप प्रभृति विद्यांगत्व नास्ती इतिम पूर्व में ये बताया गया भाष्य में कि ब्रह्म विद्या अंगत्व रहित जो वेद तथा वेदांग हैं उनके साथ तपादि का पाठ होने से तपादि में भी विद्या अंगत्व नहीं है विद्या सहकारी साधनत्व भी नहीं है ऐसा बताया गया पूर्व वाक्य से भाष्य में तत्र योग्यता योग्यवशेन शेषेशी भावः सह पाठ स्तुअित कर इति कहते हैं भले ही विद्या वेदादि तो वेदादि के पाठ, के साथ वेदादिकाथ का पाठ है तो भी ये तपादिका ब्रह्म विद्या के अंगत्व रूपे न अन्वय किया जा सकता है ब्रह्म विद्या के सहकारी साधन के रूप से भी अन्वय किया जा सकता है ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कैसे तो कहते इस प्रकार की योग्यता व सेन तो आने वाली जो कंडिका है अष्टम कंडिका उसमें तप दम कर्म वेद वेदांग तथा सत्य को बताया जा रहा है उनमें से ये जो छह हैं, इन छह में से जिसमें ब्रह्म विद्या अंगत्व की या सहकारी साधनत्व की योग्यता होगी उसका तो ब्रह्म विद्या अंगत्वेन या सहकारी साधनत्वेन रूपेण अन्वय होगा और जिसमें यह योग्यता नहीं होगी ब्रह्म विद्या अंगत्व की उसकी उसका अन्वय ब्रह्म विद्या प्राप्ति साधनत्व रूपेन होगा तो योग्यता वशात अन्वय करिए पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं सहपठिता नाम इत्यादि से इसलिए टीकाकरण उनका अभिप्राय अवतरण में स्पष्ट किया है कि तत्र योग्यता वश्यन तत्र यानि तेषु अष्टम कंडिका में कहे जाने वाले जो साधन हैं उन साधनों में से जिस साधन में जिसका अंगत्व बनने की योग्यता है जिस रूप से ब्रह्म विद्या के साथ अन्वित होने की योग्यता है उस रूप से उनका अन्वय किया जाए। तो वेद तथा तो वेदांगों का फलोपकारी अंगत्वन रूपे न अन्वय की योग्यता नहीं है ब्रह्म विद्या प्राप्ति कराने की योग्यता है उनमें तो उनका तो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति साधनत्विनपेण अन्वय होगा और तप दम कर्म तथा सत्य का अन्वय किया जाए ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्वन रूपेण या ब्रह्म विद्या के सहकारी प्रधान साधन के रूप से फल के प्रति अन्वय किया जाए यानी मोक्ष के प्रति साधन रूप अन्वय माना जाए तपादि का और वेद वेदांग का अन्वय माना जाए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के प्रति अपनी अपनी योग्यतावशात इन साधन छह साधनों में से तो तत्र यानी तेज़ साधन मध्ये योग्यतावशेन शेषशेषी भाव शेषशेषी भाव मानना चाहिए तो कहा फिर सह पाठ व्यर्थ हो जाएगा तो कहते सह पाठस्तु अकिंचित कर सहाठ अकंचित कर माना जाएगा जैसे छत्रोप छत्रोपान ये एक छत्रुउपान दो शब्द हैं इनमें छत्र और उपान ये दो शब्द हैं इनका दोन दो समास होकर के एक पद बना तो छत्र पद का और उपानह पद का एक साथ पाठ हुआ एक साथ पाठ होने पर भी दोनों का अन्वय एक साथ नहीं होता उपानह कहा जाता है पाद त्राण को चप्पल जूते को छत्र कहा जाता है और छत्र छाता को तो दोनों का साथ पाठ होने पर भी एक जैसा उपयोग नहीं होता है ना। अलग अलग विनियोग किया जाता है पैर में पहने जाते हैं उपानह और छाता का उपयोग किया जाता है वृष्टि और धूप आदि से बचने के लिए तो सह होने पर भी जैसा अलग अलग है ऐसे यहां सह कर हो जाएगा यानी कि पैर में उपयोग में आने वाले चप्पल जूते के वाचक उपानह शब्द के साथ पाठ होने से छत्र का भी उपयोग पैर में ही किया जाए ऐसा नहीं होता ऐसे वेद तथा वेदांग के साथ जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन हैं, उनके साथ पाठ होने मात्र से तपादी का अन्वय ब्रह्म विद्या के फल संपादन में नहीं होगा ये नहीं कह सकते इस अभिप्राय से लिखा कि सह पाठस्तु अकिंचित करा इति शंकते इस प्रकार की शंका पूर्व कर रहे हैं सह पठिताोग्य विभज्य चेत् यह सूत्रात्मक शक्य है कि सह पठिता अष्टम अष्टकंडिका में सा पढ़े गए जो छे साधन है इन छह साधनों में से यथा योग्य मने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभज्य भी नहीं होगा, विभाग करके उपयोग किया जाएगा किसी का ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में तो किसी का ब्रह्म विद्या के फल के संपादन में उपयोग होगा ऐसा यदि कहते हैं ये सूत्रात्मक शंका है इसी का थोड़ा विस्तार किया जा रहा है आगे उदाहरण द्वारा वैदिक एक उदाहरण बता है तो यथा सूक्त वाकानु मंत्रन यथा सूक्तवाका मंत्राण ये उदाहरण है तथा तपोदम कर्म सत्यादीनाम ब्रह्म विद्या विद्याशेष तत्सहारीधन वा इति है ये वो सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण है तो जैसे सूक्तवाक मंत्र हैं सूक्तवाक वे अनुमंत्रण मंत्र है उनको कहा जाता है अनुमंत्रण मंत्र अनुमंत्रण शब्द का अर्थ होता है विसर्जन याग करते हैं तो प्रथम दिन देवताओं का याग में आभ्हान करते हैं ना और जब पूर्णाहुति होती है याग की समाप्ति करते हैं तो देवताओं का विसर्जन करते हैं ये होता है ना तो अनुमंत्रण शब्द का अर्थ है विसर्जन देवताओं का यज्ञ में आभावित देवताओं का विसर्जन तो यज्ञ में आभात देवताओं के विसर्जन के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं उनके समूह को कहा जाता है सूक्तवाक। सूक्तवाक एक संज्ञा है यज्ञ में आभात देवताओं के विसर्जन के मंत्रों का समूह सूक्तवाक कहलाता है विसर्जन के मंत्र विसर्जन के लिए जो मंत्र होता है तो उन मंत्रों में अनेकों देवताओं के मंत्र हैं अनेक मंत्र हैं उसमें बहुत देवताओं का नाम आया है लेकिन एक ही यज्ञ में वो सारी देवताओं देवताओं का आह्वान नहीं होता है ना जिस याग की जो देवता होगी उस याग में उसी देवता का आह्वान होगा उसी देवता का विसर्जन किया जाएगा तो अनेकों देवताओं के विसर्जन मंत्र के साथ पठित ये सब मंत्र होने पर भी जिस याग में जो देवता आवाहित है उसी देवता के विसर्जन में उन मंत्रों जो मंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है बाकी का नहीं किया जाता ये योग्यता वसाद जैसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं ऐसे ही तो सुक्त वाक अनुमंत्रण मंत्राणाम तो सुक्तवाक में जो विसर्जन के मंत्र है देवताओं के यथा देवतम विभाग उन मंत्रों का देवताओं के अनुसार योग्यता के अनुसार विभाग होता है ये दृष्टांत हुआ ऐसे दारिष्टांत में <coughs> तथा तपो दम कर्म सत्यादि नाम ब्रह्म विद्या शेषत्व तो भले ही ब्रह्म विद्या शेषत्वहीन वेद के साथ इनका पाठ है तो भी योग्यतावशात तपादि का अन्वय किया जाए ब्रह्म विद्या शेषत्व रूपेण यानी ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्वेन रूपेण ब्रह्म विद्या के साथ या तो अंगत्व रूप से नहीं करना है तो सह समुच्चय करना है तो प्रधान सहकारी साधन के रूप से तपादि का ब्रह्म विद्या के फल संपादन में ही उपयोग किया जाए यदिकल्पित ऐसा यदि पूर्व कहते हैं और वेदों का तथा वेदांगों में तो ब्रह्म विद्या का शेषत्व या सहकारी साधनत्व बनने की योग्यता न होने से वो तो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपकारक हो जाएंगे ये आगे कहते हैं कि वेदा तदंगाना च अर्थ प्रकाशकत्वना कर्मात्म ज्ञान उपायत्व इतव ही अयम विभागो युजते अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्यात इति चेत ये इतना विस्तार भाष्य है पहला वो सूत्रात्मक भाष्य था तो वेद तथा वेदांग में तो अर्थ प्रकाशकत्व होने से कर्मज्ञान और आत्मज्ञान तो यानी साधनत्व तो रहेगा और आत्मज्ञान अंगत्व यानी फलोपकारी साधनत्व या प्रधान सहयोगी साधनत्व रहेगा तपादी में ऐसा माना जाए अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्यात। ऐसा क्यों तो कहते अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्य को लेकर के अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्य का मतलब जिस पदार्थ में जिस का साधन बनने की योग्यता है वो अंगांगी भाव रूप संबंध का संबंध के सामर्थ्य से इस प्रकार माना जाए थोड़ी टीका है टीका को देखिए त्रण मंत्रों को बताया जा रहा है उदाहरण के रूप से एक दो मंत्र बता रहे हैं मंत्र तो कई एक है तो अग्नि ऋदम हविजुषत अविवृद्धत अविवृद्धत महो जायो अकृत अग्निशोमा विदम हविजुषेताम अविवृद्धेताम महो जायो अ अक्राताम इत्यादिना सूक्तवाकेन समाप्तो देवता क्रियते तत्र यद्यपि अस्मिन् सूक्तवाके अक्राता सूक्तवाकयागसम तथापि यस्मिन् यागे या देवता यूता तस्या विसर्जने वहशा अच्छा तथा तप प्रवृत्ति नाम एवं विद्याशेषत्व विनियोगो भविष्यति इस शंका भाष्य का अभिप्राय है कि जैसे यह सुक्तवाक मंत्र है अग्नि हवि हवीसत अग्नि को कहा जा रहा है कि आप यह मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली अभी का ग्रहण करें जोशी प्रीति सेवन योग इसका सेवन करिए ग्रहण करिए और अविवृद्धत महो जाय अत तो अविवृद्धत मह मह कहते तेज को उसे बढ़ाइए और जाय अकृत तो बना करिए को उत्पन्न करिए अग्निदम हविजुष हे अग्नि सोम देवता आप भी इस हवि का ग्रहण करें महो तेज को संवर्धित करिए ज्या अक्राता तो जाय यानी श्रेष्ठ उत्कर्ष यानी कर्मफल उसे आप निष्पन्न करिए इत्यादि वो प्रार्थना है देवता के लिए इत्यादि वा सुक्तवाक्य सर्वयाग समाप्तो देवता अनुमत्रण क्रियते इसी सूक्तवाक से सभी याग की पूर्णाहुति होने पर देवताओं का विसर्जन किया जाता है तत्र यद्यपि अस्मिन् सूक्तवाके के बक्ठो पठ्यन्ते, तो ये जो आ, सुक्त सुक्तवाक है इसमें अनेक देवता बताई गई हैं, तो भी सब देवता तो सभी याग में आभावित नहीं होती हैं ना इसलिए तथापि यागे या देवता आहूता जिस याग में जिस देवता को बुलाया गया है आह्वान किया गया है तस्या एवं विसर्जन योग्यतावशात तो उसी देवता के विसर्जन में योग्यतावशात अस्यूक्तवाक यथा विनियोग तो इस सुक्तवाक का विनियोग किया जाता है विनियोग यानी उपयोग अन्वय योग्यतावशात योग। ये दृष्टान ऐसे दर्शांत में कहते हैं तथा नाम एव तप विनियोगो भविष्यति तो तपादि जो साधन बताए जा रहे हैं अष्टम कंडिका में वे ब्रह्म विद्या के फल उपकारी अंग हैं साधन हैं इसलिए उनका ब्रह्म विद्या के अंगत्वेन रूपेण उपयोग किया जाए अन्वय किया जाए ब्रह्म विद्या के साथ अब पूर्व पक्ष का अभिप्राय वर्णन करके टीकाकार जो समाधान भाष्य है यह शंका भाष्य हुआ न इतना सहपटिका नाम अपी से लेकर के अर्थ सामर्थ्यात, इतिचेत। यहां तक का शंका भाष्य है ना युक्ते इत्यादि से समाधान भाष्य प्रारंभ हो रहा है तो शंका का निराकरण करने वाला जो भाष्य है उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार भवे सूक्तवाक विनियोगो योग्यता संभवात् न कर्मण विद्या विरुद्धवे न योग्यताया अयोग्यवाद न इति तो कहते हैं सूक्तवाकस्य विनियोगो तो जो सूक्तवाक है उसका तो योग्यता उर, आ, उसमें योग्यता संभव होने से अलग अलग देवता के विसर्जन में इसलिए अलग अलग देवता के साथ विनियोग भले ही हो योग्यता संभव होने से लेकिन कहते हैं तपादी कर्मों का ब्रह्म विद्या के अंगत्वेन रूपे विनियोग नहीं होगा क्योंकि इनमें योग्यता नहीं है ब्रह्म विद्या का अंग बनने की योग्यता कर्म में नहीं है सुक्तवाक में तो देवता के विसर्जन का अंग बनने की योग्यता है ब्रह्म विद्या का अंग बनने की योग्यता तपादी में नहीं है यह कहा जा रहा है न कर्मनाम, कर्म कर्मनाम विद्या अंगत्व रूपेण विनियोग न क्यों नहीं होगा तो कहते विद्या विरुद्धत्व योग्यताया तो तो ये कर्म तो ब्रह्म विद्या के विरोधी है। ब्रह्म विद्या कर्मों की विरोधी है। जो क्रिया कारक फल भेद की अकर्त्री, असंग निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इत्याक ब्रह्म विद्या है वह कर्मों के हेतु हेतुभूत अध्यास के ही अध्यास की ही निवर्तक बन जाती है इसलिए इनमें तो विरोध है तो विरोध होने से कर्मों में योग्यता असंभव है ब्रह्म विद्या का फलोपकारी अंग बनने की ब्रह्म विद्या तो उत्पन्न होते ही कर्म के हेतु भूत अविद्या का निवर्तन करके कर्मों का भी निवर्तक बन जाती है सर्वसंशया क्षीयंते चाष्य कर्माणी तस्वीन दृष्टि परावर है तो कर्म ब्रह्म विद्या के अलोकारी अंग नहीं बन सकते उनमें योग्यता नहीं है विरोध होने से तो, आयोग्यत्वाद, तो योग्यता या अयोग्यवाद इसमें अयोग्यवाद का अर्थ है तो योग्यता असंभव होने से कर्म में ब्रह्म विद्या का फलोपकारी अंग बनने की योग्यता असंभव होने से ब्रह्म विद्या का फलोपकारी अंग कर्म नहीं होंगे कर्म ये उपलक्षण है तपुरतम का भी और सूक्तवाक में तो देवता विसर्जन का वो बनने की योग्यता है इसलिए वो हो जाएगा आपका योग्यता होने के कारण अन्वय हो जाएगा विभाग विभागत योग्यतावशात इस अभिप्राय से सिद्धांती कह रहे हैं कि न आयुक्ते न यानी तपादी नाम ब्रह्म विद्या शेषत्व न सहकारी साधनत्व वा न तपादियों में ब्रह्म विद्या का शेषत्व या सहकारी साधनत्व नहीं है हायुक्त संग्रह वाक्य है ऐसा क्यों तो कहते हैं अयुक्त एने तपादी नाम ब्रह्म विद्या अंग अयोग्यवाद अयुक्त का अर्थ है अयोग्यता होने से योग्यता संभव न होने से अयुक्त का अर्थ है इसी का स्पष्टीकरण है तो तो, तो, तो, तो इसलिए ज्ञान का साधन तो मान रहे हैं ना तो किसमें तो लब्य का अर्थ है जा, जाना जाता है हा जानने योग्य है तो ये तप के बिना भी, भी नहीं जाना जाता कर्म के बिना भी, भी नहीं जाना जाता इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति के तो साधन हैं और इनमें साधनत्व तो का निराकरण किया जा रहा है मोक्ष के प्रति कि मोक्ष के प्रति तपादी आवश्यकता नहीं है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में तो आवश्यकता है इसलिए अवधारण करना है ना कि उक्ता जो ब्रह्म विद्या है वे अकेली ही अपना फल संपादन में समर्थ है यह अवधारण करना है इसी के लिए शिष्य का प्रश्न और आचार्य का प्रतिवचन है सप्तम कंडिका है ये बता रहे हैं इसलिए तब ब्रह्म विद्या को छोड़ करके किसी भी साधन को मोक्ष के प्रति साधन नहीं कहा जा सकता न तो ब्रह्म विद्या का अंग बन करके न तो प्रधान सहयोगी बन करके और बाकी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में तो ये साधन है सब क्षाच यधिश्रुते नहीं आयुक्त इस सूत्रवाक्य की व्याख्या की जा रही है कि अयम घटनाम घटनाम न ओ कार्यान्वित होना तो प्राची यानी प्रा, प्रांचती यानी प्राप्त होती घटनाम न प्राप्त प्राचेती का अर्थ है घटित नहीं हो सकता जो ये विभाग बता रहे हो तपादि का तो शेषत्वेन रूपे न, ब्रह्म विद्या के प्रति उपयोग ब्रह्म विद्या के फल के प्रति उपयोग और वेद तथा वेदांगों का ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में उपयोग ऐसा जो विभाग कर रहे हो यह विभाग घटित नहीं हो सकता कार्यान्वित नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता तो कहते हैं इसलिए कि नहीं सर्व फलभेद, बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्या शेषापेक्षा सहकारी साधन संबंधो वो समस्त क्रियाकारक फलभेद बुद्धि का तिरस्कार करना जिसका स्वभाव है ऐसी ब्रह्म विद्या का कोई अपने फल संपादन में शेष होगा यानी फलोपकारी अंग होगा उसकी अपेक्षा ब्रह्मविद्या को रहेगी या किसी प्रधान सहयोगी अंतर की अपेक्षा रहेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता ये कह रहा है सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्मनिष्ठ ब्रह्म विद्यालय से निःश्रेयस तो सर्व विषय व्यावृत्त विषय प्रत्यात्म विषयनष्ठवा हाँ हाँ इसका उत्तरण भी है हाँ इसको देखिए पहले <coughs> सर्व विषय के अवतरण को देखिए टीका में कि विद्या विषय पर्यालोचनया फल पर्यालोचनया च नस्ति तत्वतः संबंध योग्यता प्रत्युत कर्मनाम कर्मणा कर्मनाम त्याग एवं मुना कर्तव्य इत्याषय तो कहते हैं कि जो विद्या है ब्रह्म विद्या, तो विषय परिया फल परियालोचन नास्ति, तो ब्रह्म विद्या के विषय का पर्यालोचन करते विचार करते हैं तो ब्रह्म विद्या का विषय है निर्विशेष प्रत्येक आत्मस्वरूप ब्रह्म ब्रह्मात्म एक उसका विचार करते हैं पर्यालोचना विचार करते हैं तो भी वह तो असंग है स्वरूपत ही असंगो ही अयम पुरुष तो ब्रह्म विद्या का विषय असंग स्वरूप होने से और फल पर्यालोचने तो ब्रह्म विद्या का जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति भ्रांति की निवृत्ति उसका भी विचार करते हैं तो कहते हैं नास्ती तत्वत संबंध योग्यता तो ये तपादि के शेष का शेषत्व रूपेण या प्रधान सहयोगी साधन के रूप से उपयोग सिद्ध नहीं होता श्रुति तथा युक्ति ये बताती हैं कि ब्रह्म विद्या अकेली ही अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति करने में समर्थ है वह अंगत्वेन रूपेन या प्रधान सहयोगी के रूप से किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करती इस अभिप्राय से कहते हैं कि तत्वत संबंध योग्यता ना तो संबंध योग्यता विद्या संबंध योग्यता संबंध योग्यता ही नहीं प्रत्युत यानी उल्टा कर्मनाम अनुपयोगात तो ब्रह्म विद्या के फल संपादन में कर्मों का उपयोग न होने से कर्मनाम त्यागे त्याग त्यागे मुतव्य तो कर्मों का त्याग ही मुमुक्षु को करना है कर्तव्य इत्याह सर्व विषय इहस अभिप्राय से भास्कर भगवानी लिखते हैं सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यग आत्म विषयनिष्ठवाच्च ब्रह्म विद्याया तत्फल से च निश्रेयस्य सर्व विषय शब्द से लेना सभी विषय सभी विषया ने कर्म फल विषय शब्द से लेना यहाँ पर कर्म फल को सर्व विषय में तो कर्म फल कितने प्रकार का है कर्म फल है चार प्रकार का उत्पाद्य प्राप्य संस्कार्य और विकार्य ये जो चारों प्रकार का कर्म फल है वो है सर्व और उनमें से प्रत्येगात्मा एक रूप भी नहीं है न तो संस्कार्य है न तो प्राप्य है न तो विकार्य है न तो उत्पाद्य है इसलिए उसे कहा जाएगा सर्व व्यावृत्त यानी उत्पाद उत्पाद्यादि प्रकारक जो कर्म फल है उससे अलग व्यावृत्त का अर्थ होता अलग पृथक वो कौन है प्रत्येगात्मा और वह प्रत्युगात्मा है विषय किसका ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या प्रत्येगात्म विषय नहीं है तो निष्ठत्वात ब्रह्म विद्याया तो प्रत्येक आत्म विषय विद्या का अर्थ निकला कि प्रत्येक आत्म विषय ब्रह्म विद्या होने से और तत्व ब्रह्म विद्या का फलभूत जो निश्रेयस है मोक्ष वो भी तो ब्रह्मस्वरूप ही है और वो ब्रह्म कर्मफल से विलक्षण है कर्मफल व्यावृत्त है तो ब्रह्म विद्या स्वयं तथा मैंने ब्रह्म विद्या का विषय तथा ब्रह्म विद्या का फल ये दोनों भी कर्म फल से विलक्षण होने से इन्हें कर्म फल की कर्म की अपेक्षा नहीं है इसलिए ब्रह्म विद्या अपना फल संपादन करने में कर्म का शेषत्व रूपेण या सहयोगी साधनत्वेन अपेक्षा नहीं करेगी। मोक्षम कर सदा कर्म त्यजेद स साधन त्यजते ही त्यक्तु त्यक्त परम पदम इस श्लोक का विचार करने से पहले थोड़ा ये जो है सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्येक प्रत्येगात्म विषय निष्ठवात इसका टीकाकार विग्रह कर रहे हैं इसको देखिए कि सर्वेभ्य उत्पाद्यादिभ्य कर्म गोचरेभ्यो व्यावृत्त सर्व विषय व्यावृत्त इतने का अर्थ कर दिया ये प्रत्येक आत्मा का विशेषण है प्रत्येगात्मा कैसा है तो सर्व विषय व्यावृत्त है तो सर्व विषय शब्द का क्या अर्थ है तो उत्पाद्यादि कर्म गोचर यानी गोचर शब्द का अर्थ है फल तो उत्पाद्यादि रूप जो कर्म फल ये हैं सर्व विषय और उससे व्यावृत यानी विलक्षण तो कर्म फल से विलक्षण है प्रत्यगात्मा व्यावृत्तो यह प्रत्यगात्मा और सए ब्रह्मण विद्या विषय ऐसा अन्वय करना वही ब्रह्म विद्या का विषय है ब्रह्म रूप से प्रत्यगात्मा शोधित तो तदर्थ से अलग नहीं है ना शोधित तदर्थ है ब्रह्म तो ब्रह्म रूपेण विद्या व्यावर्तक विषय तो विद्या का व्यावर्तक विषय है तो विद्या का किससे व्यावर्तन करेगा ये प्रत्यगात्मा कर्म से कर्म फल से विलक्षण प्रत्येगात्मा ब्रह्म विद्या को कर्म से विलक्षण बताएगा और तनिष्ठ तो विद्या या तो विद्या तनिष्ठ है यानी प्रत्येगात्मनिष्ठ है यानी प्रत्येगात्म विषय नहीं है प्रत्येक आत्मा को आलंबन करने वाली है और तत्फल च इसमें तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या तत्फल च कर्म वैलक्षण्या यानी कर्म फल से विलक्षण है ब्रह्म विद्या का फल कर्म फल है उत्पाद्यादि और ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष उत्पाद्य संस्कार्य आप्य या विकार्य नहीं है अब आगे कतः मोक्षन सदा कर्म त्यजद ससाधनम त्यजत ही तजगेय त्यक्तु प्रत्यक परम पदम जब शुद्ध चित्त हो जाए चित्त शुद्धि का साधन तो कर्म है शुद्ध चित्त हो जाए कर्म फल के प्रति वैराग्य हो जाए तब ये कहा जा रहा है वैराग्यवान को कर्मफल के प्रति कि मोक्ष मिच्छन कर्मफल के प्रति विरक्त और फल परसायी मुमुक्षा जिसके चित्त में आ गई है साधन चतुष्टय में अंतिम जो साधन है मुमुक्षा उससे संपन्न जो है उसे कहा जाएगा मोक्ष मिच्छन उसे तो क्या करना चाहिए कि ससाधनम सा कर्म त्यज एवं वह वैराग्यवान होने के कारण उसे साधन सहित कर्म का त्याग करना है क्योंकि श्रुति कहती है त्यज वही ही तजगेयम त्यक्तू प्रत्यक परम पदम तो त्याग करने वाले का जो प्रत्येक आत्मा रूप पर ब्रह्म है गेय वस्तु है पदम यानी गेयम परम पदम यानी परम गेय वस्तु वह त्यागकर्ता की प्रत्येगात्मा है वह जाना जाना जाता है जानने योग्य है तेजतव त्यागी के द्वारा जानने योग्य है त्याग से उसे जाना जाता है इसलिए तेज तय तजगे यम तो त्याग त्यागी जिसे जान सकता है ऐसा कौन है तो त्यक्तु प्रत्येक परम पदम तो त्यक्ता का जो प्रत्येगात्मा रूप परम पद है परम ज्ञातव्य है तो कर्म का साधन होता है घर ग्रस्थी पत्नी आदि और वो जो अग्निधान किया था तीनों प्रकार की अग्निया ये सब कर्म का साधन है तो तस्मात कर्मनाम सहकारित्वम सहकारित्व कर्मशेषापेक्षा व न ज्ञानस्य उपपद्यते इसलिए कर्म ब्रह्म विद्या का सहकारी नहीं होगा कर्मण सहकारी ज्ञान से न उपपद्यते ज्ञान में कर्म सहकारित्व तो उपपन्न नहीं होगा या कर्मशेषापेक्षा नास्ति वो उपपन्न नहीं होती शेष का अर्थ है फलोपकारी अंग ब्रह्म विद्या के फल उपकारी अंग कर्म को नहीं माना जा सकता ये कहा गया ये जो शुरू में कहा जा रहा था ये पूर्व पक्षी कहते थे ना कि सहपठिता नाम अपी इत्यादि से कि भले ही ब्रह्म विद्या का जो शेष नहीं है ऐसे वेदादि के साथ तपादि का पाठ है तो भी योग्यतावशात ब्रह्म विद्या का शेष या सहयोगी फल संपादन में माना जाए तपादि को ये जो शंका थी उसका निराकरण अभी तक हुआ उसका उपसंहार है तस्मात कर्म नाम कर्म में ब्रह्म विद्या का शेष बनने की या सहकारी बनने की योग्यता न होने से तस्मात् अर्थ है कर्म नाम सहकारी तम कर्म कर्मशेषापेक्षा व्ञान ज्ञानस्य न उपपद्यते ततो तलिए सूक्तवाकामंत्रण उदाहरण से तपादी में ब्रह्म विद्याशेष्यवशात्म यह शंका गलत ही है, है। ततो अनुमंत्रन वत यह ततो एक तथस यथा योगम विभाग इति योग्यता के अनुसार तपादिका ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग के रूप में अन्वय ये असत है गलत है उन्हें ब्रह्म विद्या प्राप्ति का ही साधन माना जाएगा ब्रह्म विद्या के फल के उपकारी साधन के रूप में नहीं लिया जाएगा अवधारणार्थता एव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते इसलिए सप्तम कंडिका में शिष्य का प्रश्न तथा आचार्य का जो प्रतिवचन है यह अवधारण करने के लिए ही है कि उक्ता उपनिषद फल संपादन में साधनांतर निरपेक्षा ही हैं ऐसा अवधारण अर्थक ही शिष्य का प्रश्न आचार्य का प्रतिवचन है उपनिषद् उपनिषद उपेक्षा अमृतत्वाय अवधारण होगा कि जैसे आचार्य जी ने कहा विप्ला भी उक्ता थे उपनिषद इत्यादि से आचार्य कह रहे हैं कि स्त्रोत्र से स्त्रोत्र इत्यादि से उपदिष्टा ब्रह्म विद्या अकेली ही साधना निरपेक्षा मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है ये अवधारण है इस प्रकार सप्तम कंडिका का विचार पूरा हो जाता है अब अष्टम कंडिका का विचार हम लोग कल से करेंगे कल अनाध्याय है परसों